ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं कविता, कविता कुरुक्षेत्र कथा आओ सुनाए तुम्हें कहानी कुरुक्षेत्र मैदान की हजारों वीरों और वीरांगनाओं के बलिदान की हाथी खोड़े मानव की चित्कार से रण गजा था दिग्धि में बस, बस विप्लव का ही स्वर गूंजा था एक तरफ थी कौरव सेना, सेना सेनापति थे भीष्म, भी भी भी पांडव सेनापति दृष्ट जुम्न भी न थे उनसे कम टक्कर थी जोर की दोनों ओर से ध्वजा फहराई थी दोनों सेनाओं ने पीछे न हटने की कसम खाई थी श्री कृष्ण ने आदेश दिया अर्जुन कांडे उठाओ अपने तीरों की बौछार से शत्रु सेना को मार गिराओ भय लिप्त हो अर्जुन बोला नतमस्तक मैं रहा सदा भाई बंधुओं गुरुजनों के आगे उन्हें मारने के विचार से ही वीरता मुझसे दूर भागे तब श्री कृष्ण ने दिया रणक्षेत्र में ही गीता का संदेश सुनकर जिसे अर्जुन को तत्क्षण मिला कर्म का उपदेश गांडी धरा हाथ शिखंडी का लिया साथ और कौरव सेनापति पर चलाए तीरों पे तीर बन प्रलय पितामह पर टूट पड़ा वो शुरबीर बन शिखंडी अंबा की मनोकामना पूर्ण हुई चहु दिशाओं में अर्जुन की जय जयकार हुई शर पर जब लेटे भीष्म अचंभित थे सुरनर नतमस्तक थे कौरव पांडव और शोक मग्न थे गिरधर थी अंतिम इच्छा माँ गंगा पास आ जाए अपने स्नेह की बौछार से पुत्र की प्यास बुझाए तब अर्जुन ने चलाया भूमि में तीर क्षण भर में ही फूट पड़ा गंगा नीर दृश्य अद्भुत देखकर देख देवता शीश, शीश चुकाते हैं।, हैं दिन पर दिन युद्ध में कई वीर प्राण गवाते हैं अठारह दिनों में जब युद्ध पूर्ण हुआ पांडवों के हाथों में हस्तिनापुर सुरक्षित हुआ तब भीष्म पितामह काल को पास बुलाते हैं धन्य है ये महानायक महाभारत के इनके आगे हम नित नित शीर्ष झुकाते हैं इनके आगे हम नित नित शीर्ष चुकाते हैं अभी आप सुन रहे थे कविता कुरुक्षेत्र कथा वाचक स्वर भारती परिमल